तो महराश शुद्धोधन ने उन्हें वापस लाने के लिए वन में कुछ विद्वानों को भेजा। किन्तु सिध्धार्त ने उन्हें समझा बुजा कर वापस कपिल वस्तु में भेज दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शिर्शक है बिम्बसार से भ अचपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन-धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयं भू ब्रह्मा ने प्रवेश किया था शिव के समान दृढ़ व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विसमे से निहारते रहे उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुप गये जो रुके हुए थे वे उनके पीछे-पी तीछे चलने लगे जो जल्दी-जल्दी जा रहे थे वे थीरे-थीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए उनकी भृकुटी ललाट मुख नेत्र शरीर हाथ पैर चलने की गति जो भी जिसने देखी वो वही देखता रह गया उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए मगत के राजा बिम्बसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा राज कर्मचारियों ने राजा को पताया कि ये शाक के राजपुत्र परिवराजक सिध्धार्थ है इस के विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी जाओ और पता लगाओ वो कहां जा रहा है राजा की आज्ञा के अनुसार राज कर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे-पीछे चलने लगे उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है वाणी मौन है गति नियंत्रित है और वे भिक्षा मांग रहे हैं भिक्षा में जो कुछ मिलता है वो उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही है भिक्षा में मिले अन को लेकर वे एक परवत पर गए एक आंत निर्जर के पास बैठ कर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव परवत पर जाकर बैठ करें शाई वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयachal पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो राजकर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिम्बसार को सूचित किया बिम्बसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े वहां पहुंचने पर राजा, राजा बिम्बसार ने देखा कि बोधिसत्व परियंक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो राजा धीरे-धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक, एक शिलाखंड शिला पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे राजा, राजा बिम्बसार ने उनसे कहा हे कुमार आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है हे मित्र मेरी बात सुनिए आपका सूर्यवंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में न रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है काशाय वस्त्र धारण करने लायक नहीं है अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं भिक्षा मांगने योग्य नहीं है हे सोम्य यदि आप स्नेवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए आप मेरे साथ मैत्री कीजिए यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म अर्थ और काम का सेवन कीजिए यदि संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा है तो त्रर्ग धर्म अर्थ काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए हे कुमार आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ ना कीजिए यह मानधाता के समान तीनों लोकों को जीतने में सक्षम है फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या निश्चय ही ये सब कुछ मैं सिनेवशी आपसे कह रहा हूं ना ऐश्वर्य के राग से और ना अभिमान से आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और अफसोस ना भी आता है जब तक घढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता तब तक विषयों को भोगी हे धर्म प्रिय समय अनुसार ही धर्माचरण करना चाहिए इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से कुमार को समझाया परंतु वो कहलास परवत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ संग्षिप्त बुद्ध चरित संग्षिप्त बुद्ध चरित इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मूल कथा का महाकवि अश्वघोष आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी सहयोग प्रोफेसर अनुरोध रॉय निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजू मेनी और अशोक शर्मा तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी नर्मान सहयोग दावुद याल चत्रुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती रमेश रानी शर्मा।